शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके पांच विषय ये सब मिलकर दस वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे दस प्रकार के पुरुष प्रवित, प्रवित्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा तो जो निष्काम भाव से शास्त्रों निवित, को दीर्घ प्रणों का व्याहृतियों तथा तो अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणों का उच्चारण करना चाहिए वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए प्रणव का नौ करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है फिर नौ करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है तत्पश्चात पुनः नौ करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है पुनः नौ करोड़ जब से अग्नि तत्व पर विजय पाता है तदनंतर फिर नौ करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है फिर नौ करोड़ के जब से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है इसी प्रकार नौ नौ करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है इसके बाद फिर नौ करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है इस तरह एक सौ आठ करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है इसमें संशय नहीं है पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए अकार आदि वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है मंत्रों के दशविध संस्कार, मात्र मातृकान्यास तथा सदभ शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणों का जप ही अभीष्ट साधक होता है क्रिया तप और जप के योग से शिवयोगी तीन प्रकार के होते हैं जो क्रमशः क्रिया तपोयोगी तपो और जपो कहलाते हैं जो धन आदि वैभ्यों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है वह तपोयोगी कहलाता है इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है उसे महात्मा पुरुष जब योगी मानते हैं जो मनुष्य सोलह प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर शालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है